शिव पुराण रुद्रसिता नारद जी ने कहा विधाता महाप्राज्य आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिव सुनाई है तात वीर, वीर भद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ यह हमें बताइए ब्रह्मा जी बोले नारद रुद्र देव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए वहां स्वयंभू को नमस्कार करके बारंबार मेरा किया, सबसे और अत्यंत व्यग्र हो व्यित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा फिर मैंने भक्तिभाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया मैंने कहा देव जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए वैसा उपाय कीजिए देव देव रमानाथ देव सुखदायक विष्णु हम देवता और मुनि निश्चय ही आपके शरण में आए हैं मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले श्री विष्णु ने कहा देवताओं परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगक मंगलकारी नहीं हो सकता विधातः समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ यक का भाग नहीं दिया अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो उनसे क्षमा मांगो जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोग लोकपालों सहित यज्ञ यक का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है वे भगवान महादेव इस समय अपने प्राण सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने पूर्व अपने दुर्बचन रूपी वाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो विधे उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा यह मैंने सच्ची बात कही है ब्रह्मण मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूँगा और उनसे क्षमा मांगूँगा